ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कला आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में नित्य प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यम कर्म में अभी विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में पंचम अध्याय के सोलवें श्लोकों सोल तक हो गया था अभी सत्र हाँ चलेगा जो परब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित है इसके लिए कहते परमात्मा किस प्रकार ज्ञानी को प्राप्त होते ज्ञानी की स्थिति कैसे तद्बुद्धय तब्बुदयस्तदात्यण तत्णा गचंत गच्छन्ते पुनरावृत्तिं पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलम ज्ञान तन निष्ठा तत्परायणा गृंत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कर्म शुद्धयस तद तदात्मानस ते तद सकार भी सुनाई पड़ना चाहिए मैं बोलता हूँ इसे बोलना तदबुद्धय तदात्मानस तद्बुद्धय तदात्मानस तनपरायण तरायण गशंत पुनरावृत्ति गचंत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलमा ज्ञान निर्धत कलम तदुदयस्त ृत्ति भूत कलम शुद्धय तस् बुद्धि ते तदुद्धय परमात्म जिनके बुद्धिस्थिर हे तदुद्ध तदात्मा तदेव आत्मा ये साम ते तद आत्मा तदे पर ब्रह्म जिनके आत्मा स्वरूप सौ का स्वरूप तो है किंतु अज्ञान अपने को भिन्न मानता है किंतु ज्ञानी शास्त्र श्रवण करने के पश्चात शास्त्र प्रमाण से तद्रह्म तद आत्मा अहमअस्मी परम ब्रह्म श्रुति कहते अहम ब्रह्म आत्मी तत्व तो में उपदेश होता है तो शास्त्र प्रमाण से आचार्य के उपदेश से श्रद्धावान श्रद्धालु ये निश्चय करता है अहमअस्मी ब्रह्म तो हम कहकर जो आत्मा आत्मस्वरूप ब्रह्म एक है के तद आत्मा है ये ऐसा चिंतन करने वाले ब्रह्म है उनका आत्मा अब परब्रह्म को कोई किसी प्रकार भजन करता है और विज्ञानी भजन करता है किस प्रकार भजन करता है आत्म रूपण कोई पिता रूप से कोई माता रूप से कोई विपत्ति रूप से कोई किस प्रकार पुत्र रूप से कोई शत्रुप से भजन करने पर भी परमात्मा प्रीत हो कर के पद देते हैं। भगवान को शत्रुप से कोई चिंतन करता था उनका भक्त है हाँ सब रावण कुंभ रावण आदि सब कोई नहीं कौन से भी है सब शत्र रूप से चिंतन करने पर भी उनके भक्त हैं। इसे भगवान उनको परम पद दे देते हैं। और कोई आत्म रूप से चिंतन करेगा तो तेसा ज्ञान नित्य तो एक भक्ति विशिष्ट भगवान का ये उत्कृष्ट श्रेष्ठ है तद आत्मान तद ब्रह्म आत्मा ऐसा तद आत्मा तनिष्ठा तद निष्ठा उसमें निष्ठा नितरां तिथि ऐसा चिंतन करें कि सारे कर्म फल इच्छा से छोड़ करके उसमें तीर्ण हो जाते हैं उसमें अभिनिवेश में ब्रह्म और कुछ नहीं अभ्यास करते समय नहीं होता अभ्यास करने के बाद इतने हो जाता है अहमअ्म और कुछ है नहीं ब्रह्म निष्क्रिय है ब्रह्म से मेरा कुछ नहीं तो मेरे से भी ना कुछ नहीं मैं कुछ नहीं करता करने का कुछ नहीं कुछ करने का नहीं कुछ प्राप्त करने नहीं कुछ छोड़ने का नहीं कुछ नहीं बस अहम ब्रह्म उसमें नितराम स्थिति निष्ठा निष्ठा नितराम स्थिति अभ्यास करते समय कभी थोड़ी चिंतन करता बाद आदमी दर उधर हो गया किंतु ज्ञान होने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाए तो तस्में नितराम स्थिति उसमें और कुछ नहीं तत्परायणा हुई है पराया परम गमन परागति प्राप्त हुए ब्रह्म है ब्रह्म यानी किसको प्राप्त करना चाहता है कुछ चाहता है। नहीं वो ब्रह्म स्थिर है तो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है यदि पहले से ब्रह्म है तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा यह तो गौन प्रयोग है प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी स्वयं ब्रह्म है तो प्राप्त क्या करेगा तो ऐसे प्रयोग किया जाता है अज्ञानी लोक की दृष्टि से वह ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म वेद ब्रह्म भगवती ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो जाता है ये किसको कहा जाता है अज्ञानी के उपदेश क्या जाता है अज्ञानी मानता है ब्रह्मज्ञानी क्या बनेगा ब्रह्म ही हो जाएगा अज्ञानी भी ब्रह्म है ज्ञानी भी ब्रह्म है ब्रह्म होने पर ही अपने को भिन्न मानता है अज्ञानी ज्ञानी क्या मानता है हम ब्रह्म उपाधि नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तत्परायण परागति ज्ञान निर्धत कर्मशाह अपुनरावृत्तिम गति ज्ञान निर्धत ज्ञान निर्धत कर्म से ऐसा जिनके कर्म से पाप अपने सब ज्ञान से नष्ट हो गई नित्रान भुद्ध हो गई नष्ट हो गई ज्ञान होने पर पुन, पाप तो नष्ट होता है हो जाते पुण्य कर्म भी सब समाप्त तो होने पर आगे गति अपनरावृत्ति फिर पुनरावृत्ति नहीं फिर वापस आने का इन जगत में मरने के बाद फिर वापस आते हैं सरस्वती के बाद जग जाते हैं प्रलय के बाद फिर सृष्टि होने पर हैं प्रलय में सब लीन होने पर भी फिर जब सृष्टि होगी अपने अपने संस्कार पूर्व कर्म सब लेकर के अंतकरण इतने सूक्ष्म रूप से रहता है किन्तु रहता है कारण में लीन होकर के रहता है जब वो आता है तो सारे पुण्य पाप संस्कार को लेकर के आता है आने के बाद फिर अभिव्यत हो जाता है किन्तु ज्ञान प्राप्त करने पर जब ज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य अंतकरण भी समाप्त हो गया पुण्य पाप समाप्त हो गई एक अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया फिर आगे वापस आने का ही नहीं वो आपस कोई जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता वास्तव किंतु अनादिकाल से अज्ञान के कारण अज्ञान के कार्य अंतकण उपाधि युक्त हो करके जन्म मरण जन्म मरण ही चल रहा है जब ज्ञान हो गया उपाधि समाप्त होने पर आगे पुनरावृत्ति नहीं फिर वापस आने क्या नहीं तब तो दुरुपयोग कर रहता है कौन रहता है ऐसा ज्ञान ज्ञान निर्दत तो कलमशा ज्ञान से जन के पुण्य पाप पूरा समाप्त तो हो गयी श्लोक बोलोत्म तत्परायण गंत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दत तो कलमश ज्ञान के द्वारा जिनका नष्ट हो गया अज्ञान ज्ञान से किसका नाश होगा अज्ञान का नाश होगा कितने देर के बाद ज्ञान और अज्ञान का नाश एक साथ है प्रकाश जलाने के बाद अंधकार की निवृत्ति होती या अंधकार निवृत्त होने के बाद प्रकाश जलेगा तो प्रकाश जलाते अंधकार केवल कहते हैं प्रकाश के कारण अंधकार नष्ट हुआ इसलिए प्रकाश पहले हुआ अंधकार बाद में से कह हैं अंधकार की निवृत्ति के बिना प्रकाश नहीं प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति नहीं इसी प्रकार ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया तो ऐसे से उनको भगवान भाष्य कार्य कहते हुए पंडित हो ऐसे पंडित आत्मा आत्मतत्व को कैसे आत्म देखते क्या विचार क्या किस रूप से स्थित तो है जीवित अवस्था में विद्या विद्यानय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे ग्राह्मणे गहस्ति शनिच्व स्वके सुनिच स्वके पंडिता समदर्शिन पंडिताशिन विद्या विनय सम्पने ब्राह्मणे गहस् सुन सपाके हस्तिनी गवी हस्ति सुनिच् सपाक पंडित पंडिताशिना सामदर्शि पंडितसौ अलग अलग पदे पंडित भले भगवान कहते कि भाष्यकार अज्ञान का ज्ञान अज्ञानष्ट हो गया तो ज्ञान हो गया तो पंडित हो गयी वही पंडित है पंडा संजाता आश्रित पंडित पंडा है ज्ञान विवेक बुद्धि पंडित क्या देखते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण विद्या और विनय विद्या है ब्रह्मात्म ज्ञान शास्त्र ज्ञान आत्मा का ज्ञान विनय शांति उपशम दो विद्या विनय से दोनों से संयुक्त है ऐसे विद्वान विद्या ज्ञानी है और विनित विनय से युक्त है नम्र है ऐसे जो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी नहीं ब्राह्मणों में ऐसे विद्या विनय ब्राह्मण में विद्या विनय होना चाहिए ऐसे ब्राह्मण में यह हो गया सत्तों गुण अधिक ब्राह्मण में और देखो दो तीन विभाग कर बताया अत्यंत सात्विक मध्यम राजस और तामस हस्ती सुनि सपाके स ब्राह्मण हो गया विद्या विनय संपन्न उत्तम संस्कार वाला ब्राह्मण हो गया सात्विक और मध्यम आ गया गो गो हो गया मध्यम राजस और तामस कौन है हस्ती सुन्नी सपाकी के सप्तमें तो हस्ति ने सुनी सपा के स्वन कूता ये तीनों संस्कारही तामस है हाथी हो कुता हो चाण्डल हो अथ चाण्डल को भी तामस में तामस है अत्यंत तामस है इन तीन प्रकार में सात्विक में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में राजस्व गो में और तामस कुता कंडल आदि में पंडिता समदर्शिन सम दृष्ट शे समर्शिना इसलो का ध्यान से समझना समदर्शिना का अर्थ ये नहीं सब में समान ही देखते हैं उनको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा मनुष्य हाथी में भेद नहीं दिखेगा कुत्ते और ब्राह्मण में भेद नहीं दिखेगा कुत्ते और हाथी एक ही दिखेगा ये अर्थ है समान दिखेगा भेद दिखेगा हाँ कोई कहते इधर तो कहते समर्शन सब समान है इधर कहते है, उनका अधिकार है ना हमारा अधिकार नहीं ये क्या है बहुत लोग कहते आप तो अद्वितीय ब्रह्म है और इधर कहते हैं भी तो संस्कार के बिना गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकता है और यज्ञ संस्कार के बिना वैदिक मत जप नहीं कर सकता है किसका वेद अध्ययन करने के अधिकार है किसका नहीं है यज्ञ वित्त संस्कार के में ना वेद मंत्र वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं ये सब कैसा है अद्वितीय ब्रह्म है और सर्वत्र समदर्शन ज्ञानी होते है आप वेद देखते मतलब आपको ज्ञान नहीं हुआ कभी कुछ साधु महात्मा में ऐसे विचार चला तो स्त्रियों का संन्यासी में अधिकार नहीं ऐसे विचार हुआ शास्त्र में आए संन्यास नहीं कोला शास्त्र में अभी तक स्त्रियों को संन्यास नहीं देते हैं इसका अर्थ नहीं कि सन्यास नहीं होगा तो उनको ज्ञान नहीं होगा तो हम उचा नहीं होगा अच्छा तो कोई ले लेने से ज्ञान हो ज्ञान हो गया मुक्त हो गया ये भी बात नहीं दिया तो महात्मा में विचार करते समय महिला लोग के आजकल सन्यास तो बहुत होगी आंकड़ा देते हैं कुछ महिला लोग महाराज आप लोगों का इसका मतलब वेद बुद्धि है महिलाओं का संन्यास में अधिकार कहते मतलब स्त्री पुरुष में वेद बुद्धि है फिर कुछ महात्म अरे ये यदि अधिकार है अधिकार नहीं कहेंगे वेद बुद्धि सिद्ध हो जाएगी ऐसे चुप होगी अर्थात अभेद बुद्धि हो, हो जाती ज्ञान होने के बाद पुरुष शास्त्री में भेद नहीं दिखेगा हाथी कुत्ते में भेद नहीं दिखेगा ऐसा है ज्ञान होने के बाद हाथी कुत्ता में भेद नहीं दिखेगा बराबर दिखेगा हाथी और हा मनुष्य गाय सब समान दिखेंगे अभेद दिखेगा तो ब्रह्म नहीं हुआ इधर भेद दिखता है तो ब्रह्म ज्ञान है वह और भेद नहीं दिखता है तो समान दिखेगा तो चलते समय ऊंचा नीचा गाढ़े हो तो भी अपरिष्कार हो अग्नि हो तो कांटे हो तो भी उसके ऊपर पैर रखना चाहिए भोजन करते समय हलुआ नहीं देकर इतने गोबर लेकर रख दिया था ज्ञानी है तो खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा तो भेद बुद्धि मिर्ची इतने मिर्ची ने पीस करके रख दिया सूप बनाकर दे दिया किसके सूप है अच्छी हरी मिर्ची के सूप अलग हो लाल मिर्ची के सूप अलग हो ज्ञानी को पीना पड़ेगा <laughs> नहीं पिएगा तो अभी ज्ञान नहीं हुआ तो फिर इष्ट अनिष्ट उसके लिए है या नहीं फिर इष्ट में राग अनिष्ट में दे सर मिर्ची उगा तो नहीं खाएगा दोबारा नहीं लेगा खाली मिर्ची का क्यों या कोई फल कुछ नहीं सब्जी नहीं डालना काली मिर्ची के सूप बन सकते हैं ना नहीं हरी मिर्ची की सूप नहीं बन सकती मना करती क्या नहीं बन सकती बुलाओ हम बना देंगे <laughs> हमको मालूम नहीं सूप कैसे बनता है और गर्म करके थोड़ा पानी दे करके उसका मिर्ची पीस लो हो गया सूप बन गया उसमें थोड़ा नमक डालना है तो डाल लो और थोड़ी मिर्ची मिला तो काली मिर्ची मिलाओ <laughs> किसकी सूप होगी हरी मिर्ची की सूप लाल मिर्ची के सूप बनाने के लिए लाल मिर्ची थोड़ा बिगा लो फिर पीस लो थोड़े पानी नहीं करेगी उसमें थोड़ा डाल दो जीरा काली मिर्ची मिला दो नमक इधर डालते और कुछ डालना है इधर डालो घी छौ देना है तो दो सूप बनेगा दो सूप रख दिया किसको पिया गया किस क्या नहीं लाल मिर्ची का हारी मिर्ची का भेद दिखता है भेद दिखाया नहीं कि सामुद्र बिल्कुल समान दिखेगा जहां दिखेगा सो सामान दिखेगा भेद नहीं चलने में रास्ता नहीं दिखेगा शिष्य को नहीं दे सकता है पुस्तक भी नहीं दे सकता है कलम भी नहीं ले सकता है पढ़े नहीं सकता है समान दिखेगा ना अक्षर में भेद दिखेगा इसे सम हैं, समान नहीं है सम ब्रह्म है ब्रह्म दर्शि न सर्वत सम को देखने वाले सर्वत्र क्या देखे ना ब्रह्म ऐसे में समदर्शिने का समय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्म समान है जो ब्रह्मा हाथी में है जो ब्रह्मा कुत्ते में है जो ब्रह्मा घोड़े में, में है वही ब्रह्मा आप में है या आप में कोई बड़ा ब्रह्मा है उसमें छोटा ब्रह्मा है देवता में वही ब्रह्मा है कुत्ते में ब्रह्मा है क्या है चंद्रालय में ब्रह्मा है या नहीं किंतु है तो थोड़ा कुत्ते में जो ब्रह्म उसमें थोड़ा अपवित्र ब्रह्म होगा हाथी में थोड़ा बड़ा ब्रह्म होगा काला होगा थोड़ा और मनुष्य जो ब्राह्मण में ब्रह्म हो वो ब्रह्म शुद्ध हो जाएगा ब्रह्म में को हमेशा शुद्ध सर्वत्र सर्वत ब्रह्म के लिए क्या विचार करना आकाश आकाश सर्वत्र रहे है आकाश गिली हो जाती है ना वर्षा के समय में वर्षा के समय गिली नहीं होगी वर्षा होने पर आकाश में गिली नहीं होती आकाश कोई काट नहीं सकता, कोई छेदन नहीं कर सकता वेदन नहीं होता आकाश का वेद भी नहीं होता है अब ब्रह्म उत्साह उत्ती आत्मा वो असंग है जहाँ जहाँ जहां कहाने पर किसी विषय के साथ उसका संबंध ही नहीं किसी दोष से गुण से युक्त हो जाएगा आकाश किसी दोष गुण से युक्त हो जाता है होता है किसे युक्त होगा ब्रह्मा नहीं होता है और आकाश जल खड़ग ये सामान्य सत्ता वाले हैं, आकाश व्यावहारिक है खड़ग अग्नि पानी आदि व्यावहारिक है समान सत्ता वाले किंतु तो वो ब्रह्मा और जगत में दोनों में भेद क्या है समान सत्ता वाले ब्रह्मा ब्रह्म और जगत अध्यस्त आरोपित व्यावहारिक राज्य में सर्प है सर्प दिखे पर राज्य में सर्प का थोड़ा विषय आ जाता है नहीं मरु में जल दिखेगा तो थोड़े गीलापन मरु में आ जाता है नहीं क्यों नहीं वो आरोपित अध्यस्थ है अध्यस्त धर्म अधिष्ठान में है ही नहीं संबंध नहीं होता है अध्यस्त धर्म का संबंध अधिष्ठान में पुष्प सुगंध माला में सर्प भ्रम हो गया भ्रम सता है माला में भ्रम हो गया सर्प अथवा सर्प में कोई माला का भ्रम हो गया है सर्प और भ्रम हो गया कोई बड़ी सुंदर माला है अभी जो भ्रम नष्ट हो जाएगा माला का क्या धर्म सर्प माता है सुगंध तो रहेगा खुश रहेगा कुछ नहीं सर्प का कोई गुण आ जाता है दोष आ जाता है माला में विष आ जाता है कुछ नहीं अध्यस्त अधिष्ठान का संबंध जिस प्रकार नहीं है आरोपित होने के कारण ब्रह्म में सारे धर्म कल्पित है इसलिए संडाल कुत्ता के हो हाथी का ब्राह्मण का सप्त गुण हो रजगुण हो तम गुण किस गुण के साथ ब्रह्म का आत्मा का संबंध है आत्मा निर्गुण है कोई गुण है ही नहीं इसे समुद्र से निका तो समान ब्रह्म को देखने वाले ये देहादि में भेद है कल्पित है कल्पित वस्तु के भेद रहते हुए भी पार्थिक ब्रह्म अभेद एक है वही से देखने वाले कल्पित वस्तु स्फटिक रखे के बहुत स्फटिक विभिन्नता बड़े बड़े कहीं लाल पुष्प है कहीं नीला वस्तु है कहीं काला है कहीं पीला वस्तु है स्फटिका एक प्रकार दिखेगा या अलग अलग दिखेगा अलग अलग, अलग दिखने पर जो जानता है वो क्या जानता है एक ही स्पटिक है एक ही प्रकार स्फटिका है और रखा गया जैसे दुकाने में बिक्री करने के लिए रखते हैं, बस इसे बनाते हैं यदि लाल है तो स्पटिका लाल दिखेगा ऐसे बस निकालो लाल कागज है उसे स्पटिका रखा गया तो कैसे दिखेगा लाल और किसी काला बक्स में स्पटिया रखे तो काला दिखे या नीला में नीला पीता में पीता अलग अलग दिखने पर भी बिक्री करने वाले को मालूम है है है नहीं मालूम कभी कभी मन इधर उधर हो जाए तो मालूम नहीं होगा खरीद करने वाले को पता है और पहले पहले कहा तो लाल स्पटी ये तो पीला है उठाकर दिखा दिया दे, देखो लाल को देखो और पीतों को देखो दोनों हाथ में पकड़ने पर बाएं हाथ में ला लिया डाइने हाथ में ला बोलो लोलो शुक्ला वर्णा कर रही है किस हाथ में रहेगा हाँ दोनों में लिया तो दोनों हाथ में रहेगा भेद है जब फटिका में भेद नहीं होता है और कल्पित वस्तु उस समय दिखने पर ही भेद नहीं रहता है सामने दिखता है फिर रख दो फिर रख दो लाल पीता बना, लाल वर्णा दिखेगा जहां से उठाया था वहां उठाया फिर उसमें रख दिया फिर भेद दिखाया ना नहीं दिखे भेद उसे हम रखे रहें तो भिन्न हो जाता है नहीं। बिना नहीं होता है इस प्रकार एक शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म सब में समान है उसके गुण दोष से संबंध नहीं गुण त्रिगुणा, माया के गुण से माया के साथ आत्मा का संबंध भी नहीं है वो भी अध्यस्त है जिस राज्य में सर्प अध्यस्त है इसे ब्रह्म में माया भी आरोपित है माया कोई वास्तव्य नहीं है इसलिए पंडित लोग सर्वत्र समान देखते कहते ब्रह्म को देखते हैं समान ब्रह्म का तो सब समान दिखेगा बराबर मनुष्य पशु पश्चिम भेद नहीं देखेगा स्त्री पुरुष में भेद नहीं देखेगा हाथी कुत्ता सब बड़ा, छोटा बड़ा नहीं दिखेगा सब बराबर दिखेगा ऐसा नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हो मध्यम गो हो और तामस हो चांदन आदि हो कुत्ते आदि हो सर्वत्र ब्रह्म समान रूप से उसको देखते हैं स्लोग बोलो न ब्राह्मण सुनी अब केवदृष्टि होने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा हाथी को खिलाते है बड़े गति के दाल बाँस ऐसी खिलाते हैं अभी क्या खिलाने घर में बांस से ला करके दाल पत्ते ला करके सब को खिलाओ कुत्ते को भी खिलाओ घर में खिलाओ समान दृष्टि होगी ना सम ब्रह्म दृष्टि हो जाएगा व्यवहार के भेद रहेगा व्यवहार के भेद रहता है पुरुष स्त्री में भेद है मनुष्य पशु में भेद है मनुष्य और कुत्ता में भेद है सम कर कोई लोग कुत्ते को साथ में खिलाते है और यदि उनको बताएंगे कि कुत्ता नहीं रखना चाहिए स्पर्श नहीं करना है आप तो कहते अद्वित ब्रह्म एक अद्वित भेद नहीं फिर भेद, भेद दिया भेद नहीं ना कोई भेद नहीं सुनिशे वा के पंडित समर्शन अपने बच्चे को भले नहीं देंगे कुत्ते को लेकर के गोद में लेकर के बैठाएंगे बच्चे को लेने के लिए कहाँ समय है उसके लिए तो रखेंगे न, लोग रखेंगे और किसको रखेंगे कुत्ते को अपने स्नान शौच आदि करेंगे कुत्ते के लिए शौच की आवश्यकता है कुत्ते को मल मल त्याग करने के लिए उसकी त्याग छोड़ दिया उसके बाद शौच कराते धोना पड़ता है वो तो पवित्र है नहीं जो कुत्ते पालते है वो कहीं कट्टी पिछाव कर लिया करने के दोना पड़ता है जरूरत नहीं वो पवित्र है व्याहार्य का भेद है शुद्धि अशुद्धि रहनी चाहिए और ये नहीं सवि चिंतन अद्वैतता तो चिंतन अन्यतः नहीं होगा सात्र के अन्य कुछ का ग्रहण नहीं करेंगे किन्दु इसको ग्रहण करते हैं कि कोई भेद नहीं कुत्ते पालन करते कोई भेद नहीं अब कुत्ते को साथ में कोई साधु साथ में संभोजन खाता है कुत्ता भी साथ में खाता है कुछ लोग मानते देखो कितने ज्ञानी है उनको कोई भेद नहीं दिखता ऐसे कोई बोलते हमारे लिए तो कोई भेद नहीं सब समान है सब समान हो गया अर्थात ब्रह्म ज्ञान दृढ़ हो गया पक्का हो गया यह ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं है समदर्शिना का क्या अर्थ हुआ सम ब्रह्म दिखने वाले समदर्शिन्न समर्तिन नहीं समान वर्तवा नहीं करते समान रूप से नहीं कहते सम दृष्टि कहते ब्रह्म ब्रह्म सौ है क्या जड़े में भी है चेतन में भी है कुत्ते में भी है ब्राह्मण में है सब में बराबर है मंदिर में है मूर्ति में है दिवाली में सब लोग। ऐसे सर्वत्र सम बुद्धि हो जाए तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे क्या परमात्मा तो ही सर्वत्र सर्वत्र है सर्वत्र देखने पर के भगवान तो वही कहते हृदय से जुड़ी सर्वभूतान वासुद सर्वम वही भगवान का आदेश है उसको ग्रहण कर लिया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी यही सम बुद्धि सद्रवत्त परमात्म बुद्धि करनी चाहिए तेजिता सर्गो तेजिता सर्गो यम्येत मन यम्ये स्थित मन निर्दोष ही सम्मोषण ही साम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मे स्थित ब्रह्मिस्थिता तेर ये सर्गो जीत सर्ग जन्म को जीत लिया आगे जन्म मंड को प्राप्त नहीं करेंगे जो ज्ञानी समदर्शी पंडित विद्वान जीवन काल में ही जीत लिया किसको सर्ग सर्ग सी जन्म कौन जीत लेते कौन ऐसा मन साम्य स्थितम जिनका मन साम्य सम ब्रह्म में स्थित है एक अद्वितीय ब्रह्म में मन स्थिर हो गया तब तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा मरने के बाद यही ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ज्ञान होते ही और जन्म मृत्यु को जीत लिया ऐसा क्यों होता है क्योंकि ही अस्त ब्रह्म समम ब्रह्म निर्दोषम समय ब्रह्म जो अद्वितीय ब्रह्म सर्वत्र सारे दोष रहित दोष वर्जितम निर्दोषम किसी देहा आदि के अंतकरण के सम्बन्ध से जो गुण दोष है वो दोष ब्रह्म में आ में जाएगा आकाश सर्वत्र है सूर्य किरण सर्वत्र फैल जाने पर अपवित्र स्थान में सूर्यकिरण हो जाएगा अपरिष्कार स्थान में रहने पर सूर्यकिरण सूर्यकिरण के द्वारा सूर्य अपवित्र हो जाता है अब आकाश अपवित्र होता है ब्रह्म किस अपवित्र होगा सर्वत्र ब्रह्म समान है निर्दोष है कोई दोष से संपत्त नहीं असंग हो गया पुरुष हो ये नहीं समझना ना ब्रह्म कोई अलग निर्दोष हम सदोष आत्मा निर्दोष है आत्मा असंघ है हाँ आप देहादि में अहमबुद्धि करने के कारण देह के दोष अंत के दोष को अपने में आरोप करते है जो आत्मस्वरूप है आपका आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है आत्मा शुद्ध है आत्मा आत्मा शुद्ध शुद्ध ही आत्मा है और जो अशुद्ध है अंतकरण को कभी आत्मा शुद्ध से कह दिया देह शुद्ध होता है वो तो अशुद्ध है वो अज्ञान का कार्य अशुद्ध ही है क्या करने से शुद्ध हो जाएगा व्यवहार में कुछ शुद्धि किया आया शास्त्र में स्नान करके शुद्ध शवचाति तो आया ये आवश्यक व्यावहारिक है, है। किन्तु वास्तव तो शुद्ध तो आत्मा ही है बाकी अविध्या अविद्या जितने जड़ है मिथ्याए कल्पित है वही कल्पित को आत्मा के साथ एकत्व तो आरोप करके कल्पित देहादि के धर्म को आत्मा में आरोप करके अशुद्धि मानते कि आत्मा में संबंध है ही नहीं जिस प्रकार मरूभूमि में, में कल्पित जल का संबंध है और उसमें गीलापन का संबंध जल के धर्म है ना नहीं मरूभूमि जल है जल के धर्म है कुछ है नहीं इसी प्रकार बाह्य पदार्थ के साथ आत्मा का संबंध नहीं बाह्य पदार्थ के दोष गुणों से भी आत्मा का संबंध क्या होता है नहीं।, नहीं होता है नहीं है तेम निर्दोषमी सम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थितिता इसलिए जिनका इसे सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो गये हो तो ब्रह्म में स्थित ही है जीवन काल में भी ब्रह्म में है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म में तो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म में तो ब्रह्म के ऊपर स्थित ऐसा नहीं ब्रह्मस्वरूप है और कुछ नहीं यहाँ देखो यही बेर जीता सरगो सरगो में वो हो गया क्या क्या पद है सरगह प्रथमांत विसर्ग नहीं हो करके क्या हुआ वो हो गया हंसी चला गया हाँ पर क्या है यह के पहले विसर्ग नहीं होता है या होता है तेर जीता है सर्गा। सर्ग यहाँ कैसे विसर्ग रहा परमे साय, परम क्या क्या बन रह से विसर्ग होगा हाँ ये ध्यान रखना स्लो को बोलो सर्गो हे सांग सा निर्दोष अस्मा ब्राह्मण स्थित किसने पूछा था पहले जाति जन्म से है या कर्म से है जन्म से किसी ब्राह्मण घर में जन्म पिता माता ब्राह्मण है तो बच्चा ब्राह्मण होगा और यदि कोई अन्य जाति में जन्म है वो वेद पढ़ लिया वो ब्राह्मण है या नहीं वेद पढ़ेगा मंत्र पढ़ेगा रुद्राभिषेक पढ़ लेगा रुद्र करेगा उसे में जन्म भी डाल दिया सिक्का भी रख लिया तो ब्राह्मण या नहीं कोई कहते कर्म जैसे कर्म करेगा ऐसे ब्राह्मण है कर्म से के अनुसार जन्म क्यों लेना चातुवर्ण मया श्रा गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के विभास से कर्म के विभास वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण और जुद्ध विवाह जाएगा तो क्षत्रिय हो जाएगा और उसमें एक श्लोक प्रसिद्ध है जन्म न जाए तो द्विज उच्यते, उच्य वेदाभ्यासा भ्या, वेद विप्रो ब्रह्म जाना ब्राह्मण जन्म न जायते शूद्र जन्म से, जन्म से ते संस्कार संस्कार तो शूद्र है संस्कार गायत्री संस्कार यज्ञों भी संस्कार करेंगे तो उसको कहेंगे द्विज और वेद अध्ययन करेगा तो विप्र हो, जाए। हो जाएगा और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वह ब्राह्मण है जैसे क्षत्रिय वैश्य का नाम आया और क्षत्रिय वैसे कोई नहीं जन्म से सब शुद्र होगी संस्कार करेंगे तो क्या होगा द्विजय और वेद अध्ययन करेगा तो विप्र और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ब्राम्ण। कितने ब्राह्मण मिलेंगे आजकल ब्रह्म ज्ञानी कोई भी पता चलेगा कि ब्राह्मण कितने और क्षत्रिय वैसे कोई है संस्कार के बिना संस्कार से द्विजय होगा वैश्विक क्षत्रिय नहीं होगा वेद अध्ययन करेगा तभी हो जाएगा वैश्विक क्षत्रिय होगा ब्राह्मण भी नहीं होगा वेद अध्ययन कर दिया संस्कार कर दिया तो भी ब्राह्मण होगा कब ब्राह्मण होगा ब्रह्म ज्ञान अस्तिक अष्ट वर्षम ब्राह्मणम उपन तम अध्याप आठ वर्ष अव को जगह भीतर संस्कार उपनयन संस्कार कराओ उसके वेद पढ़ाओ किसको अठवर्षम ब्राह्मण हो वर्ष आयु के ब्राह्मण हो अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो गया आठ वर्ष अवस्था में पूछो आठ वर्षावस्था में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको लाकर के उपनंद संस्कार कराओ किसको जो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है ना आठ वर्ष अवस्था में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको लाकर जगमित्र संस्कार कराओ किसलिए वेद पढ़ाओ उसको अर्थात वेद पढ़ने के लिए अधिकार उसका होगा किसका yeah. जिसके ब्रह्म ज्ञान हो गया और आठ वर्ष अवस्था में अधिक वर्ष हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होने पर नहीं होगा पिता माता ब्राह्मण ब्राह्मण अगर जन्म हुआ तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे ये अर्थ है जो ये श्लोक में आया जन्म ना जाए थे शूद्र जन्म से संस्कार शूद्र के समान ही जब तक तो संस्कार नहीं हुआ अभी नहीं कर सकता है और संस्कार करना चाहिए संस्कार करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों जाति में यज्ञ संस्कार होता है अष्ट वर्ष ब्राह्मण द्वादश में और दस वर्ष में है द्वादश वर्ष में क्षत्रिय इसे दस ग्यारह बारह वर्ष के अंदर ब्राह्मण क्षेत्र वैसे तीनों का यज्ञ संस्कार होना चाहिए आजकल नहीं कर पाते हैं सब शादी के समय जाने पहला लेते हैं लोगों को मालूम नहीं होता शादी में जैसे कुछ तिलक किया हाथ में कुसका लगाया ऐसे एक धागा पहना दिया ये सबको फेंक देते हैं मेहंदी लगाया निकाल दिया मुकुटब था मुकुट मुकुटवी रख दिया और जने को भी फेंक देते हैं क्योंकि शादी के ही उपकरण सब था वो चला गया शादी तो हो गया उसको धागा क्यों रखना उनको मालूम नहीं कि जने के संस्कार के बिना विवाह भी नहीं कर सकता है अन्य क्या कर्म करेगा और जने संस्कार हुआ तो जने हमेशा रहना चाहिए ये भी नहीं हो पाता है यज्ञ संस्कार तो अलग होना चाहिए पुत्री के शादी में विवाह में बहुत खर्च करते पुत्र के लिए काम खर्च होता है ऐसे बताते होता था पहले और आजकल जो जैसे करे अधिक रुपया है तो भी खर्च करते लाख करोड़ क्यों यज्ञ संस्कार में खर्च नहीं होता है यज्ञ संस्कार को अलग से करना चाहिए विधिवत करना चाहिए उसमें भी बंधु बांधव बुला करके ब्राह्मण भोजन करना बहुत कर्म करना चाहिए कर्म उसमें होता है एक थोड़े आधो घंटे एक घंटा दो घंटा जब नहीं होगा इसलिए लोग नहीं कर पाते करते नहीं और करने पर रखते नहीं यज्ञ यज्ञवित होने के बाद उसको लगता है जैसे बंधन है व्यर्थ है उसको फेंक देते हैं में तो संस्कार के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता है पितरों को और साधक पिंड तर्पण नहीं कर सकता है मंदिर में देवता पूजा करने के लिए यज्ञ मित्र चाहिए यज्ञवित्त के बिना नग्न जैसे कहते कि जै कोई नग्न होकर जाता है तो कोई उसको देखेगा नहीं देवता लोग उसको नहीं देखते यज्ञ भी, भी नाम ये सब शास्त्र में आया तो विद्या जन्मना ना जाए थे शुद्ध संस्कार हो तो द्विजय हुआ दो बार जन्म हुआ एक माता के गर्भ से जन्म हुआ और गायत्री संस्कार द्विजय हुआ द्विजय और वेद पंडित विप्र कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण का अपने जन्म वो सार्थक कर लिया और किसी भी जाति का कोई हो जाए यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्राह्मण श्रुति में उसको कहा वो मुख्य ब्राह्मण है किंतु जाति में जो ब्राह्मण है वेद अध्ययन कराने के लिए उपनयन कराने के लिए कर्म करने के लिए पढ़ने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे का वेद अलग है ये नहीं की ब्रह्म ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण नहीं हुआ ये और क्षत्रिय वैसे कोई उनका नाम नहीं रहा वो श्लोक लेकर के कहते जन्म से सब शुद्ध है और ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्राह्मण और वैश्विक क्षेत्र कब होगा उसे तो नहीं आया वो कुछ नहीं वो ये ब्राह्मण जाति के बच्चा हो किन जन्म से शूद्र के समान यज्ञ तो जन्य संस्कार नहीं हुआ इसका तो उसके समय पर आठ वर्ष सात आठ वर्ष में यज्ञविता संस्कार कराये और यज्ञवित्त संस्कार के बाद गायत्री जपने का अधिकार होता है गायत्री जपने के लिए बच्चे आजकल सब लड़के लड़की को सिखा देते छोटे बच्चे को सिखाते आचा है बोल देता करके किंतु जपने का अधिकार वेद मंत्र जपने का अधिकार होता है जो यज्ञ तो संस्कार हो उसका वेद अध्यन आदि करें और ब्राह्मण जाति का कोई है महाभाष्यकार पतंजलि महर्षि कहते हैं निष्कारणम ब्राह्मण है वेद अध्यतव्य बिना कारण ब्राह्मण घर में जन्म है तो उसके पर भार है छ अंगों के साथ संपूर्ण वेदों को पढ़े अर्थों को समझें और क्षत्र वैश्य के लिए भी है क्षत्र वैश्य भी गुरुकुल में जाकर के वेद अध्ययन करना आवश्यक है पच्चीस वर्ष तक गुरुकुल में रहकर करके वेद अध्ययन करें उसके बाद गृहता से मिल जाएगा ये सब वो नहीं हो पाता है आजकल किंतु कर्तव्य है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण घर में जन्म तो उसका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए मनुष्य जन्म लिया तो भी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान कहो परमात्मा का साक्षात्कार कहो एक अर्थ है भक्त है भक्ति करता है तो खाली भक्ति करके मैं भक्त कह करके समाप्त हो गया वो भक्ति का लक्षण नहीं भक्ति करते करते परमात्मा का साक्षात्कार करे ध्यान करते करते इष्ट देवता का साक्षात्कार करे ये ध्यान ध्यान जप करते ध्यान करते भक्ति करते इष्ट देवता का साक्षात्कार करने तक जो साक्षात्कार नहीं है क्या तो उसको कृतोपाति नहीं कर दे उपासना किया कर योग अभ्यास करते खाली आसन प्राणा में कर दिया इतने मात्र से योगी बने गया ऐसा नहीं योग अभ्यास करते कहते निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है थोड़े बीच में कुछ थोड़ा से कुछ तो आसन देखा करके विशेष विशेष आसन देखा दिया वो उतने मात्र से प्रसिद्ध हो गई कोई थोड़ा प्राणायाम करके कुछ कोई थोड़े सिद्ध को प्राप्त कर लिया इतने मात्र से वही रहोगे आगे बढ़ नहीं पाता है सिद्धि मिल जाती है सिद्धि को प्रदर्शन करता है तो आगे प्रगति नहीं कर पाता है कभी मन की बात बता दिया कुछ थोड़ा कर दिया इतने मात्र से रास्ता बंद हो जाता है आगे नहीं बढ़ पाते निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर ले अथवा भक्ति करके ईश्वर देवता का साक्षात्कार कर लिया वेदांत उसको कहते श्रेष्ठ अधिकारी है उसको केवल महावाक्य का उपदेश करेंगे तुम ब्रह्म हो सदगुरु उपदेश करेंगे तो उस समय उसको ज्ञान हो जाएगा इसलिए भक्ति प्रार्थना भी योगाभ्यास भी साधन है किन्तु तो उसमें फल प्राप्त होने तक करना पड़ता है तो ये भक्ति करने पर साक्षात साक्षात्कार होना चाहिए और यह तो व्यवहार का भेद है व्यवहारिक भेद रहता है उसके अनुसार चलना पड़ता है किस किस कौन किसके अधिकारी किस कौन ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए आजन कराते पूजा करते और ब्रह्म ज्ञानी होने पर करेगा वो व्यवहारिक में ब्राह्मण यज्ञ तो... ब्राह्मण के लिए एक कर... क्षत्रिय के लिए याग है राजस्व याग उसको ब्राह्मण नहीं कर सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय से बड़ा होने से क्या क्षत्रिय तो करता है तो राजस्व ब्राह्मण भी कर लेगा अष्टि याग ब्राह्मण करता है क्षत्रिय ख... करता है ब्राह्मण नहीं कर पाएगा ऐसी प्रकार वास्तु वास्तु समय वा, के जागे वैसे करता है और क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं कर सकते जिसके लिए जो अधिकार शास्त्र में कहा गया उसी के अनुसार करना चाहिए और क्यों उसका अधिकार है हमारा क्यों अधिकार नहीं ब्राह्मण कहेगा राजस्व याग क्षत्रिय करेगा हमारा क्यों करेंगे हम क्या उनसे कम है ऐसे कम जाता क्या नहीं जैसे अधिकार कहा गया व्यावहारिक भेद रहता है व्यावहारिक भेद नहीं व्यावहारिक आभेदन नहीं होता है पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म है और व्यावहारिक भेद रहता है व्यावहारिक भेद रहते हुए सब कर्म उपासना सब करके भक्ति करके वही अज्ञान के कारण जो वेद बुद्धि उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अद्वितीय ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म और ज्ञानी हमेशा दिखता ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न सौ मिथ्या है पहले भी अभ्यास करते समय व्यावहारिक भेद रहेगा ये नहीं की वेदांत तुम्हें सुन लिया तो ईश्वर उपास्य और मैं उपासक वेद समाप्त हो गया ये बात नहीं आपका वेद बुद्धि यदि है तो उपास्य उपासक भाव रहेगा ईश्वर की पूजा करनी है ईश्वर की कृपा से ही मार्ग में प्रगति अद्वैत वेदांत श्रवन करने वाले को भी पहले अपने परंपरा में कोई आता है तो पहले उसको द्वैत मंत्र देते है अद्वैत मंत्र नहीं दिया जाता है उपासना करने के लिए कहते है आते हैं सब वो का ब्रह्मचारी दीक्षा देते हैं पहले गायत्री मंत्र मित्र संस्कार गायत्री मंत्र देते हैं कोई इष्ट देवता का मंत्र दे देते हैं उसको जप करो अध्ययन करो सेवा करो सेवा अध्ययन करो जप करो उपासना करो करते करते वैराग्य दीड़ होता है तब आके संस दिया जाता है संन्यास देते समय अद्वैत मंत्र का दिया जाता है उपदेश तुम ब्रह्म पहले वेदांत तो श्रमण करो किंतु मंत्र विचार करने के लिए द्वैत चिंतन पहले करके उपासना करें और ये समझ लेगा व्यावहारिक अद्वैत है पारमार्थिक अद्वेत है यदि समझला कल्पित जल किंतु है मरूभूमि क्या ये संभव है विरोध हो दो गया दोनों का कल्पित जल समझ लिया तो मरूभूमि बुद्धि समाप्त तो हो जाएगी अथवा मरुभमि चांद लिया तो कल्पित जल दिखेगा नहीं मरुहमी चाम लिया मरूभमि दृढ़ नीचे हो गया उसको जो मरीची का जल दिखेगा आकाश में रूप नहीं समझ लिया अब देखो तो आकाश आगे नीला दिखेगा सफेद दिखेगा स्फटियो के पास लाल पुष्प रखो स्पटिया कैसे दिखेगा लाल आपको समझ लिया लाल पुष्प को हटा दिया स्फटिया कैसे दिखेगा लाल दिखेगा लाल पुष्प रखेंगे तो लाल दिखेगा आपको समझ आ गया स्फटिका में लाल रूप पुष्प के अब पुष्पा रखते समय जब समझ लिया अभी आपको लाल दिखेगा क्या क्या दिखेगा लाल दिखेगा क्यों फूल है फूल पास में रखा किंतु आपको समझ आ गया फूल के क्या लाल दिखता है तो फूल रखेंगे तो लाल दिखेगा पास में फूल रखेंगे तो लाल दिखेगा समझ आ गया पुष्प के क्या है लाल दिखता है तो स्पटिके के पास लाल पुष्प रखेंगे तो लाल दिखेगा क्या डर लगता है ए? क्या होता है ये स्फटिके है पास से दूर उनसे आपको पता नहीं चला यहां रखे से पीला दिखता है और यहाँ देखे लाल दिखता है हमको समझ में आ गया इसके कारण स्पट्टे से दिखता है ये तो हमारा सच्चाई है यहाँ लाल दिखता है और यहाँ पीला दिखता है समझ नहीं आने के बाद अब इस पट्टी पट्टिका हमको क्या दिखेगा, ए, दिखेगा? ये पीला दिखेगा हाँ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े आकाश भी नीला नहीं दिखे समझने के बाद देखना जाकर आकाश के पहले आकाश यदि आपको नीला बनना नहीं दिखे तो समझे समझ आ गया समझने के बाद भी लाल दिखता है क्या करेंगे <laughs> दोष चक्ष में है या स्पटिका में है या पुष्पा में किसके दोष है वो उसमें उसे, उसे दिखता है तो इसी प्रकार तो पहले बोले कि है। देते है, देते है। हाँ गया। तो हो गया प्रश्न पूछो क्या होता है वैराग्य वैराग खाली इतने बोलना चाहिए नश्चर बोलना चाहिए इतने क्यों कहा इतने प्रश्न करना चाहिए वैराग्य और अंतगुण शुद्धि में क्या भेद है वैराग्य और अंतगोण शुद्धि में क्या भेद है कोई बताओ कोई आप लोगों में अंतगोण शुद्ध होने पर वैराग्य अवश्य होगा वैराग्य हुआ तो जानने के अंतगुण शुद्ध हुआ अंतगुण शुद्ध हो या दिखेगा नहीं बैराग्य हो तो मालूम हुआ और वो अपने आप समझ गए साइम अपने समझा मेरा अंतगोन शुद्ध हुआ कैसे पता चलेगा बैराग्य हुआ।, हुआ तो अपने आप को बैराग्य पता चलेगा दूसरे को पता नहीं चलेगा एक एक बेश है वैराग्य वीर कोई कोई साधु बेस बनाते कहीं वीर है वो वैराग्य बेस से वैराग्य नहीं होता है जान बूझ करके, करके कपड़ा फटा पहन लिया और कम उम्र बीस पच्चीस साल के लाठी पकड़ लिया और एक पगड़ी बांध लिया और ये घुटने तक तो कपड़ा पहना कोई के एक कपड़ा पहने दूसरे कपड़ा नहीं रखेंगे और हाथ में मिट्टी के बर्तने रस्सी लाकर के पानी के लिए रखेंगे तो वीरत हो गया ना नहीं साधु में इसे कुछ बेस बनाते कहीं बड़े वीरत मारता वीरत क्या है घोड़ा में रखता है पानी बर्तन नहीं रखा है और कपड़ा घुटने तक पहना हुआ केवल कट्टी पत्र थोड़ा सा पहना ऊपर कपड़ा नहीं रखा नहीं तो केवल इसे बांध लिया और दाढ़ी बाल जटा बनाया अभी ना नहीं पहले मुनीर मु जंगल में रहते थे ये बनाने का साधन नहीं था बाल बन गया बढ़ गया जटा बढ़ गया कोई नहीं उपाय नहीं इस रहता रहता रहा जान बुझ बाल को बना करके कोई इसको तो साइज कर कटिंग करेंगे कोई तो बड़ा बनाएंगे और कोई जट्टा भी बना लेते और पाथ में रखते समय लकड़ी के बर्तन से खाएंगे पिएगी शांति के बर्तन भी है और कटोरी लकड़ी का गिलास लकड़ी का लकड़ी के बर्तन है कटोरा मिलता है लकड़ी का थाली भी लकड़ी का चामच भी लकड़ी का मिलता उसमें भी खाएंगे वैराग्य है ना नहीं वीरत है ना नहीं बोलो बाहर कुछ महात्मा गंगोत्री आदमी है कहेंगे महात्मा कमरा सब व्यवस्था भ्या, सुविधा है दिन में थोड़ा निखिल जायेंगे कपड़ा हटाकर बढ़ जायेंगे हम अवधुत हुए कपड़ा बिल्कुल नहीं पहन कर बैठ जाएंगे लोग आएंगे देखेंगे तब तो रखते नहीं अथवा टाट के कपड़ा पहनेंगे बोरी होता है ना जूट के बोरी को होता ना बोरी के कपड़ा जैसे होता है वो पहने गे वैराग्य है ना नहीं आ, चांदी के बर्तने भी है और धन सम्मति भी है मकान ही बड़े बड़े हैं बनिया सब कुछ कंतु कपड़ा पहनते सब एक बोरी पर लगा दिया ये जो बेस है ये वैराग्य नहीं है ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया दूसरे को दिखाने क्या वैराग्य हो बैराग्य अपने आप को पता चला विषय में आ सकती है अथवा नहीं यदि धन संपत्ति सम्पत्ति करना और कपड़ा पहन करिए तो धन कमाने का साधन हो गया दूसरे को दिखाने का साधन ये बैराग्य हुआ करोड़ संपत्ति हो गया और एक टूट टाट पहन लिया और इतने खर्च कर सकते है इधर उधर जाते हैं आपको साल में एक बार दो महीना दो महीना एक बार इसको काट कर फेंक दिया तो क्या बिगड़ जाएगा इसको बनाकर रखना यह वैराग्य क्या लक्षण है ये दूसरे को दिखाने का है कलाशास्त्र में तो आपने हमें हमारा कई दाने वाणी को हटाओ सन्यासी के लिए आया शास्त्र में मुंडन करना काचाए बात्र मुंडन करना लुंची तक कैसे आया का बात्रा? बाल, बाल बनाना है बाल को रखने के लिए निश्चित करते हैं और बाहर को रख करके उसको सजाना उसको देखना स्टाफ होगा ना नहीं तो गंद होगा किढे पड़ेंगे इसकी हिसाब किताब करेगा तो ब्रह्म विचार क्या करेगा हाँ कभी नहीं काट पाया दो चार छमार रह गया एक बार काट दो किन्तु जब रख लेते हैं ना उसे आसक्ति हो जाती है तो उसको देखते बड़ा सुंदर लगता है और कटिंग कोई कोई करते हैं कटिंग कर इधर तो बाकी सब तो करेंगे उसको कटिंग ये भी और निक एक तेह बाल रखना अनुचित है एक बार काट दो अरे रखा क्या चीजें उसको सामान्य लोग काटकर फेंक लेते हैं और साधु बनने के बाद इसको सजा कर रखना काटकर फेंको और उसके बाद और कटिंग करना है ये तो और निकष्ट है बाल बढ़ेगा तो मुख में कभी कभी अये हम पटते समय दाली वाला अधिक हो जाता था काटने के लिए काशी में थे रुपया तो नहीं होता रखते नहीं थे और कोई जैसे वो काट नहीं पा रहता तो मुख में आ जाता है कुछ खाए पी लगेगा लगा तो परेशानी है तो क्या करते हैं अभी कुछ लोग बाल रखेंगे ना इधर बाल भी रखना बाल को कटिंग करना अब मुख्य मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसकी भी कटिंग करेंगे यदि तो तुम इसको कटिंग करते हो, पूरा काट में निकाल लो क्या गिर जाएगा अर्थात ये वेश दिखाना है। देह में बेस में जिसका अध्यास आरोप है दुराग्रह है अंतिमता मरने तक भी इसको छोड़ता नहीं वो क्या ज्ञान क्या ज्ञानी का बुद्धिश करेगा ये कटिंग करना इसको कटिंग करते हो क्यों लगता है तो लगे अब उसको कटिंग करना है तो इसको क्यों रखा इसका क्या प्रयोजन साधन करने क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए आवश्यक है बाल बड़ा बड़ा चाहिए बड़े बाल हो तो परमात्मा खुश हो जाएंगे जाके नक और जटा विशाला ते प्रसिद्धतापस कली कलिकाला रामचरितमानस में कहा है कलीयुग में बड़ा प्रसिद्ध है जदि जटा बड़ा बड़े है बड़ा बड़ा हो गया ये सब कुछ नहीं ये परमंश संन्यास मार्ग है अंतकर्ण शुद्धि अशुद्धि अपने वैराग्य से पता चलता है बाहर बेस से नहीं है इसलिए वैराग्य हो गया तो आपको बैराग्य हुआ नहीं हुआ आपको पता चलता है नहीं है। कभी कभी लेता मेरी कोई इच्छा नहीं किन्तु बैठकर भगवान का नाम जप करो ध्यान करो देखो मन इधर उधर भागता है या नहीं भागता है यदि मन इधर उधर भागा तो देखो क्यों जाता है से पूछो आप अपने विचार कर देखो वहां कहीं आशक्ति है इच्छा है ऊपर पर लगता वैराग्य नहीं किंतु विषय चिंतन होता है क्यों आ सकती है जब कहीं इच्छा नहीं तो मन कहा जाएगा पर पर में लग जाएगा नहीं लगता है क्या था वैराग्य नहीं हुआ तो वैराग्य हो जाने पर शुद्ध हुआ अंतगण अंतगुण शुद्ध का था तम गुण रज क्रोध राग देश नहीं होगा काम क्रोध नहीं होगा तो शुद्ध हुआ क्रोध आ जाता है कुछ इच्छा है काम है क्रोध है लोभ है तो वैराग्य नहीं हुआ किन्तु अंतगुण शुद्ध हुआ नहीं हुआ ये से दिखता नहीं उसके फल कार्य से दिखता है और अंतगुण शुद्धि करने के लिए विषय से इंद्रियों को हटाना विषय चिंतन छोड़ना दो सदृश विषय करना यह सब साधन है और कर्म उपासना शो करेंगे तो अंतगुण की शुद्धि होगी अंतगुण शुद्ध, हो शुद्ध होने पर वैराग्य होगा वैराग्य होगा तो विवेक होगा तो आगे ज्ञान होगा निर्दोष ब्रह्म जो ज्ञानी है जीवित अवस्था में भी है स्लोक बोलो सर्गो सर्वो सामे स्थित मन निर्दोष तस्मात ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष समान समझ लिया आत्मा है अपना स्वरूप उससे उन्हें पर हमारा इष्ट क्या है अनिष्ट क्या है आत्मा निर्दोष है शुद्ध है किसी वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं तो हमारे फिर प्रिय अप्रिय ईष्ट अनिष्ठ ऐसी बुद्धि नहीं रहेगी और अपने से आत्मा से ब्रह्म से बिना जितने सौ मिथ्या है मिथ्या वस्तु होने पर ठीक है प्रारंभ के अनुसार कुछ इष्ट प्राप्त हो गया कुछ अनिष्ठ प्राप्त हो गया इष्ट अनिष्ठ तो रहता है ज्ञान होने के बाद भी ईष्ट अनिष्ठ रहेगा खाद्य खाद्य बुद्धि रहेगी क्या खाद्य क्या नहीं, क्या नहीं खाना चाहिए क्या पत्र मिलेगा पत्थर को चबाता रहेगा फेंक देगा खाते समय पत्थर टुकड़ा इतना निकल लेगा उसको चबाते रहेगा खाएगा निकल लेगा फेंकेगा फेंकता है लकड़ी निकलेगा बाल लिए, खा लेगा फेंकेगा फेंकेगा तो इष्ट अनिष्ट होने पर भी न नहीष्येत प्राप्य न पह्येत प्रिय प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रिय नो दिवजेत प्राप्य च प्रिय स्थि बुद्धि मूढ़ो स्थिर बुद्धि ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितः स्थित न पहृषेत प्रिय प्राप्य भगवान नहीं कहते उसका प्रिय अप्रिय कुछ है ही नहीं व्यवहार दृष्टिया प्रिय अप्रिय तो है किंतु तो प्रियम प्राप्य न प्रषेत प्रिय इष्टा वस्तु प्राप्त हो गया तो हर्ष को प्राप्त करेगा अब चार जैसे खुद खुश हो जाता है और न अप्रियम प्राप्य उद्विजित अप्रिय वस्तु अनिष्ट वस्तु प्राप्त हो गया तो उद्वेग को प्राप्त नहीं करे भय उद्वेग उच्च नहीं रोना नहीं पिटना नहीं और ज्ञानी वस्तु बच्चा के जैसे जब कुछ इष्टा मिला देहात्मा दिया देह में आत्मा बुद्धि करने वाले कुछ प्रिय मिला तो बड़ा कुछ कोई के स्तुति कर दिया बड़ा है थोड़ी कुछ अच्छा बहुत अच्छा है और थोड़ी कुछ हो गया दुर्बल हो गया शरीर में कुछ हो गया तो दुखी हो जाता है कोई कुछ शब्द कह दिया कटवजन कह दिया दुखी हो जाता है अज्ञानी इष्टवस्तु से हर्षक प्रकृष हर्ष हर्ष आनंद प्रहर्ष का अव अंकुश अनुष्य से दुखी हो जाता है उद्वेक भय किंतु तो ज्ञानी के लिए क्या कहा प्रियम प्राप्य न प्रषेद और अप्रियम च प्राप्य न उद्विजेद स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि सत्य बुद्धि आत्म विषय के बुद्धि एकदम स्थिर है आत्म विषय में कोई संशय नहीं है असंग पुरुष निर्विशय से परम ब्रम वो ऐसा बुद्धि जिसकी स्थिर होगी आगे उसको भ्रम होगा देहादि में हम बुद्धि होगी हम अस्मी परम ब्रह्म से दृढ़ निश्चय हो गया तो समु भ्रम वर्जित समूढ़ सम्भव भ्रम रहित है कोई भ्रम नहीं देहादि में हम बुद्धि नहीं वो ब्रह्मवेति वो ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्म को अहमअ्मी करी जान दिया तो कहाँ रहता है वो ब्राह्मण स्थित ब्रह्म निश्चय हो गया तो ब्रह्म में ही स्थित बाह्य प्रपंच देह प्रपंच में देह बाह्य प्रपंच हो जगत सौ में मिथ्या तो बुद्धि होगी तो जीवित अवस्था में भी ब्रह्म में स्थित है अर्थात उसके लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं या कुछ जानने की आवश्यकता नहीं जीवित अवस्था में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म स्थित है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्थित कब होता है हाँ हा? है ही उसमें ब्रह्म में स्थित ही और कब होगा क्या ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म में स्थित ही है कुछ करने का नहीं पड़ता है सुबह बोलो अिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रम्मा स्थित तृतीय पद में कितने पद है, दो, है तो। दो दो के तृतीय पद कहाँ हैं अच्छा हाँ तिर ठीक है दो तिरबुद्धि रसम मूढ़ो तृतीय पद ठीक है दो पद थी? पदे तिर बुद्धि रसम कितने पद है दो, दो पद स्थिर बुद्धिमूढ़ में स्थिर बुद्धि में रे फ रुआ यहाँ विसर्ग क्यों नहीं हुआ परमे तो स है परमी क्या है ओ अने पर विसर्ग होगा नहीं होगा इसलिए र हो गया स्थिर बुद्धि असमूढ़ असमूढ़ द्वितीय द्वितीय पद क्या है असम मूढ़ यहाँ विसर्ग क्यों नहीं रहा आगे ब है तो विसर्ग होगा नहीं, नहीं। वो हो गया असम मूढ़ो यहां जो कोई बोलेगा फिर बुद्धि ठीक होगा विसर्ग बोलेंगे तो अशुद्ध होगा पुस्तक में लिखा होगा तो शुद्ध हो जाएगा नहीं हल कोई देखा है था हरि ओ तत्सत हरिओं लिखा है पुस्तक में छपा हुआ और गीता पे से पुस्तक में छपा हुआ तो प्रामाणिक हो जाएगा नहीं ओम तत्सदी जो कहीं पढ़ना है ना तत्सत लिखा है तो ओम तत्सदी श्रीमत ओम तत्त खाना ओम तत्सत ओम तस्त इसे कहने कोई आपत्ति नहीं और यदि हरि के आग्रह है तो हरे राम कहो यदि हरि ओम हरिओम हो जाते हरे राम कहो हरे राम हरे कृष्ण ओम हरे क्या बोलना ओम हरे क्या बोलना बोलो ओम हरे ओम हरे ओम हरे यदि हरि को पहले बनने की चाह तो हरे राम क्या बोले हरे राम हरे राम बोलो हरे राम हरे राम अतः हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल अब कोई देखते समन्त हरे का दे हरे रामा बोलो हरे रामा हरे कृष्णा नहीं तो जय श्री कृष्ण क्या बोलना जय श्री कृष्ण बोलो कही इतने भगवान का नाम है वो गलत में आग्रह क्यों दुराग्रह हम ये हरि शब्द के लिए नहीं कहते हरि शब्द कहना तो हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जैसे बोलो अय राम जय राम कहते हरे राम ओ नहीं तो ओम हरे क्या कहना ओम हरे नहीं तो हरे राम जैसे आपका अच्छा लगता है अर्थात तो हरे में पहले कहना है तो हरे राम कहो हरे कृष्ण कहो जय श्री कृष्ण आपकी प्रसिद्ध जय श्री कृष्ण कहो हरि ओम कहा से आ गया क्या बोलना चाहिए ओम हरे क्या बोलेंगे ओम, ओम हरे क्या बोलेंगे ओम, ओम हरे हाँ नहीं तो हरे राम बोलो ओम तत्दी थी हरि ओम नहीं वो गलत है कहीं के पुस्तक में छपा हो तो भ्रम तो स्वाभाविक है लगता है इसने लिखा है तो प्रामाणिक होना चाहिए कोई वेद मंत्र के साथ भी छपा देते हैं। लगता है लगता वेद में आया श्री आया पुरुष सूत्र में आ गया कहेंगे क्यों छपा दिया तो प्रमाणिक नहीं होता गलत है बाह्य स्पर्शे सशक्ता बाह्य स्पर्शे स्वक्ता विन्दत आत्म यन्दत आत्म योग युक्ता सब्रह्म योग युक्ता सुखम अक्षयश्नुते सुखम अक्षयश्नुते बाह से स्वस्थ आत्मा सुखम् सुखयुक्ता सुखमश्मा्यस्पर्शेश आत्म युखम विंदती सब्रह्मयुगयुक्ता अक्षम सुखमश बाह्यस्पर्शेसु बाह्य स्पर्श स्पृषंत स्पर्शा विषय शब्द स्प्रसादी विषय को स्पर्श शब्द से कहा स्पर्श शब्द से केवल सीतो उष्णी नहीं शब्द विषय बाह्य और विषय उसमें अशक्त आत्मा आत्मा का अंतकरण अशक्त आत्मा यश्य आत्मा का क्या था जिसका आत्मा अशक्त अंतकरण अशक्त है आशक्ति रही है बाह्य विषय रूप में रूपरसादी री में अंतगण आसक्ति रहित है असतः बाह्य विषय में आसक्त होने पर परमात्मा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है बाह्य विषय में आसक्त रहित तो होने पर आत्मनि अखम बिंदती प्राप्त करता है विषय में अनासक्त प्रीति वर्जित तो हो जाने पर मन आत्मा में स्थिर हो जाता है मन आत्मा में स्थिर होने पर जो आनंद प्राप्त करता है वही आनंद अक्षय सुख है सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्म में योग ब्रह्म योग समाधि समाधि का था ब्रह्म में मान स्थिर हो जाएगा बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके ब्रह्म योग न युक्त ब्रह्म योग युक्त आत्मा ऐसी जिसका अंतकर्ण बुद्धि ब्रह्मयोग से युक्त है ब्रह्म में योग ब्रह्मयोग उससे युक्त है जिसका आत्मा का था हमेशा ही ब्रह्म में स्थित है ऐसे जो योग युक्त आत्मा अक्षयम अश्नते सुखम अक्षय सुखम अविनाशी सुखों को प्राप्त करता है मोक्ष सुखों को प्राप्त करता है जो अज्ञान नष्ट हो जाता है पर ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया प्राप्त नित्य है अप्राप्त ब्रह्म नष्ट हो जाता है तो कहते प्राप्त कर लिया अक्षय सुखों को प्राप्त करता है श्लोक बोलो बाह्य स्व स्वत्मा बिन्द्त्मत सुखम सर्व योगयुक्ता सुखम्चय स्मृति ये ही संस्पर्शजा भोगा ये संस्पर्शजा भोगा दुख यो नये ते दुखयो नये आद्यवत कौंतेय आंत कौंतेय ने सुमते बुध नेमते बुध ये ही संस्प जाभगा दुख यो नाद्यवंत कौंतेय नते सुरमते बुध यही भोगा संस्पर्शा इंद्रिय के साथ विषय के संबंध होने पर होने वाले जो भोग वो तो दुख के योनि है दुख के कारण इंद्रिय विषय संबंध से विषय ग्रहण हुआ भोग होता उससे जो सुख होता है ये भोग जितने सुख दुख अन्य सुख दुख ज्ञान दुख के योनि है क्योंकि अविद्या के अविद्यात अज्ञान से ही सब हुए जितने विषय वास्तव विषय हो तब तो उसको सुख कहेंगे ज्ञान से जो कार्य होता है उससे जो भोग होता है दुख के कारण दुख के कारण क्या होता है भोग करने पर भोग विषय का संस्कार होता है अंतकरण में संस्कार होने पर फिर आगे उसी भोग करने की इच्छा होगी भोग करने की इच्छा मात्र से विषय प्राप्त हो जाता है नहीं मिलेगा तो फिर उसका ही ध्यान करेगा कब मिलेगा कब मिलेगा फिर प्राप्त करने के लिए न प्राप्त होता तो क्रोध होता है कभी निषिद्ध कर्म कर लेता है अपने कर्तव्य छोड़ करके बुद्धि कर्तव्य आकर्तव्य बुद्धि विवेक काम नहीं करती फिर उसको प्राप्त करने के लिए निषिद्ध कर्म करेगा प्रतिषिद्ध कर्म करेगा तो क्या होगा पाप होगा पाप कर्म पर भोगना पड़ेगा यही होता है इसे दुख के योग्य कारण हुआ और इसी के कारण दुख होते हैं व्यावाह्य विषय प्राप्त होने पर लोग होता है यह लोग परलोक में आगे जाना पड़ेगा दुख भोगने के लिए तो संसार में दुखालय मसास कहा सुख तो ही नहीं किंतु तो सुख के लिए सोच करके जैसे मृगा तृष्णि का उसका नाम है मृगा दौड़ता है पानी पीने के लिए जब मरुभूमि में दिखता पानी है करके कितने दौड़ने पर पानी मिलता है वो तो पानी है ही नहीं झूठा है इसी प्रकार विषय सुख प्राप्त करना चाहता है संसार से सुख प्राप्त करना चाहता है भगवान कहते दुख आलय अशास्वतम जो दुख के आलय पहले बताया था पुस्तकालय में जाएगा वहां सब्जी मिलेगी या फल मिलेगा दुख के आलय में सुख मिल जाएगा कभी यदि थोड़ी सुख मालूम होता है वो सुख दुख के साधन है ये सुख दुख के साधन है थोड़ी सुख मिल गया तो शुक्ष शुक्ष शुक्ष फिर सुख संस्कार फिर इच्छा बढ़ेगी ये सब हुए ये सब आद्यंत कौन थे आद्य अंत वाले उत्पत्ति नाश वाले विषय इंद्र संबंध से जो सुख होता है आद्य वाले सारे विषय तेसु बुध न रमते बुध विज्ञानी भोग में विवेकी देखता है कि पारमार्थी का नहीं कल्पित है मिथ्या है उसमें रमण नहीं करता है वो तो विषय में रमण करने वाले पशु पक्षी विषय के पीछे भागते हैं पशु पक्षी विषय के पीछे भागते हैं या नहीं ऐसे दौड़ते सब पशु पक्षी खाते के लिए दौड़ते कुत्ते दौड़ते सब पशु पक्षी अपने विषय के पीछे भागते हैं वही सब करते खाते पीते रहते बच्चे पैदा करते ही करते विवेक ही उसमें रमण नहीं करता अविवेक का मूडों का ही प्रवृति स्लोक बोलो रुक जाओ ये बोला ये ही जाम होगा दुख यो नुध ये सबसे यही है विषय इंद्र सम्बन्ध से सुख प्राप्त होता है उस सुख के लिए इच्छा करते हैं उसमें रवण करते हैं और यही सारे दुखों का कारण है सारे अनर्थ प्राप्ति का कारण जिसका परिहार करना बड़ा कठिन है ऐसे बहुत ही यत्न करना है जो प्राप्त होता है जो आगे बताएंगे विषय सेवन करते और इच्छा है, क्रोध होता है सबको कभी इच्छा हो है? काम काम ऐसा क्रोध हो सदाजुगुण समुद्र आया पहले अर्जुनों ने पूछा अनिच्छा न विवास नहीं हो किससे का प्रभुत्व होता है क्यों निषिद्ध कर्म करता है भगवान ने उत्तर दे दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा राज्य गुण सम जो काम है वही क्रोध हो जाता है प्राप्त नहीं होने पर अभी इच्छा है सब दुख का कारण होता है जितनी इच्छा अधिक इतनी दुखी होता है इच्छा की निवृत्ति कर्षणतः है किंतु उसको करना ही है इसे भगवान कहते सहन करने से क्या होगा शक्नो वह सोढ़ु शक्नोती है प्राक प्राक्षरीर विमोक्षनाथ प्राक्षरीर शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भव वेगम काम क्रोधोद्भव सयुत स सुखी नर सयुक्त स सुखी नर शक्न सो यर विमोक्षना काम क्रोधोदोभव वेग सोढ़ सयुक्त स नर सुखी जो मन से सहन करने के लिए समर्थ सोढ़ शक्नों सोडूंका था सहन करने को समर्थ होता है किसको सहन करने के लिए काम क्रोध क्रोधोद्वगम वेगम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग काम तो इच्छा है और काम होने पर विशेष इच्छा से प्राप्त होने से क्रोध होता है काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले के वेग होता है तो वेग इतने हो जाता है तो क्रोध होने पर कुछ ना कुछ करता है कुछ ना कुछ करता है हिंसा भी कर लेता है काम इच्छा से प्रेरित होकर के कभी कभी जो निषिद्ध कर्म कर लेता है पर धन अपहरण करता है पर स्त्री गमन का ये काम से अधिक होने से इच्छा होने पर लेते जो चोरी करते हैं, करते ले लेते दूसरे काम क्रोध होने पर हिंसा भी कर लेते हैं ये जो काम क्रोध तो होता है उसके कारण उद्वेग शरीर में होता है काम अधिक होने पर शरीर में रोमांचन हो जाएगा मुख शरीर आदि में अलग चिन्ह आ जाता है क्रोध होने पर क्रोध बहुत हो जाएगा तो मुख लाल हो जाएगा हाथ पैर कंपने लगेगा कभी क्रोध हो जाता तो है तो कंपता है आंखें बड़ा बड़ा हो जाता है क्रोध जितने शांत करना चाहेंगे वही व्यक्ति का रूप अलग बदल जाता है क्रोध के समय तो कुछ बाहर आ जाता है इसके बाद इतने खाली शरीर में रूप में परिवर्तन हो गया इतने मात्र नहीं उसके बाद पर मारने के लिए तैयार हो जाता है कुछ ना कुछ पहले बोलता है कठोचन बोल जाता है आवाज़ से शब्द बोल देता है फिर कभी हिंसा करता है ये सब वेग है कई तो को सहन कर ले अर्थात तो पहले तो ऐसे करे कि जिससे बाहर क्राम क्रोध नहीं आना चाहिए आ गया तो बाहर पता नहीं चले अथवा पता चलने के बाद आगे कुछ नहीं बोले कुछ नहीं करे जाकर चुपचाप बैठ जाए नहीं तो थोड़ा ऐसा अनुप्र आगे से हो जाएगा तो आगे दुष्कर्म करेगा निश्चित कर्म करेगा हिंसा करेगा, करेगा पाप होगा इसको सहन करने के लिए जो समर्थ है आगे बढ़े नहीं कुछ करे नहीं ना तो कुछ बोले बोलेंगे तो कट्ट वचन बोलेगा अवाच्य शब्द बोलेगा गाली गुला देगा नहीं कुछ करेगा तो फिर निषिद्ध कर्म करेगा काम क्रोध होने पर इसी व्यय को सहन करके चुपचाप रह जाए यदि कोई शरीर आ दिया है प्राग शरीर और विमोक्षण शरीर समाप्त होने तक शरीर समाप्त होने तक उसके पहले जो समर्थ है उसको जीत ले भगवान यहां कहते हैं एक काम क्रोधो को सामान्य नहीं समझो उसका वारण करना बड़ा कठिन है जो कोई सोचे कि मैं जीत लिया काम भाव को जीत लिया नारद के मन में आया था मैं काम को जीत लिया भगवान के पास गया विष्णु के पास विष्णु उसको दिखा दिए तो क्या हो जीत लिया कितने जीत लिया फिर उसकी शादी करने की इच्छा हुई ये जीत लिया कहते भगवान कहते मरने तक विश्वास नहीं करना के वो जीत लिया क्रोध भी इस प्रकार है कोई कहान मैं कभी क्रोध नहीं करता हूँ कभी क्रोध नहीं करने वाला भी कभी क्रोध कर लेता है मरने तक भी इनको विश्वास नहीं करना कि इसको मैं जीत लिया ये मेरे बस में हो गए मरने तक भी कभी प्रकट हो जाएगा कभी उत्कट हो जाता है इसलिए उद्वेग को सहन करने के लिए यदि मरने के पहले भी सहन कर लिया तब तक जीत लिया वही युक्त समाहित है वही सुखी है अतः इसको जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अधिक प्रयत्न करना है विषय तो प्राप्त होने पर काम इच्छा होती है कभी कभी विषय नहीं होने पर बैठ बैठी कर सोच करके काम में बिना कारण चिंतन करके तृष्णा होती है कब मिल जाए मिल जाए कब मिल जाए मिल जाए किसके मन में कोई चिंतन करता है उसमें भी कोई यदि कुछ कह दिया माता पिता कुछ बोलते क्या कहते आ जाओ क्रुद्ध हो छोटे लड़का कुछ ना कुछ सोता है कुछ कुछ सोता है तो पढ़ाई नहीं, तो, तो तो नहीं करता है माता पिता कुछ कहेगा तो क्रोध किसके ऊपर करेगा लड़का माता पिता करेगा बाहर क्रोध करेगा तो तापड़ लोग आएंगे वहां कुछ ना कुछ बोल दिया, पढ़ता पढ़ाई नहीं करता है माता पिता रोते हैं और ये है बैठकर कुछ नहीं करता कुछ न कुछ सोचता रहता है इससे अनिष्ट होता है सहन सहन नहीं कर पाता है तो कुछ नहीं बताने पड़ेगा अंदर रहता है फिर कभी क्रोध हो जाता है बिना कारण क्रोध होता है क्रोध होने का कारण क्या है वो अपनी काम कुछ इच्छा है कुछ होता है स्मरण करते करते भी कुछ मन में समय पर चला जाता है थोड़ा कोई विघ्न करेगा तो क्रोध होता है क्रोध होने पर कभी कुछ करता है इसको मरने तक भी विश्वास नहीं करना भरोसा नहीं करना इसको जो जीत ले मरने तक, तक के पहले वही सुखी वही पर को प्राप्त कर सकता है अर्थात इसको जीतने के लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए इच्छा को कम करना चाहिए क्रोध को छोड़ना चाहिए क्रोध होने पर पश्चाताप करना माफी मांगना और अपने क्रोध को अपने समझना क्रोध से अपनी हानि दूसरे की हानि क्या अपीछा और काम ही सबसे इच्छा ही सबसे दुख देने वाला अधिक जिसकी इच्छा अधिक है इतने वो दुखी है इतने अज्ञानी है इतना अंत अशुद्ध है जितना अंतण शुद्ध होगा इतनी इच्छा कम होगी थोड़ा विवेक होगा इच्छा अधिक है तो अंतगुण अशुद्ध है अंतगुण शुद्ध होगा तो इच्छा कम इच्छा कम होगा तो वैराग्य होगा बढ़ेगा इच्छा ही वैराग्य के विरोधी एक बैराग्य राग के अभाव इच्छा है राग श्लोक बोलोती है काम क्रोधोद्भवी नज्ञानी कैसे ब्रह्म स्थित कहते हैं सुखोतरा रामस युन रामस तथातर ज्योतिरेवय तथातर ज्योतिरेवय सायोगी योगी ब्रह्म निर्वाण स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत ग्रह्म भूतछति युतरामस् कथातर्ज्योतिरव सी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत यो अंतुख अन्ता अंत सुखम यश्य सुअर सुखम ज्ञानी का सुख तो अंतर अंतरात्मा में सुख अंतरात्मा ही सुख सर्दे अंतराराम आराम अंतर आत्मा में ही आरमण आक्रीड़ा कोई तो बाह्य विषय से क्रीडा करता, करता है रमण करता है ज्ञानी क्या करता है अंतरात्मा में स्थित होकर के रमण बड़े प्रसन्न रहता है जो अंतरात्मा में स्थित रहता है बाह्य विषय की आवश्यकता नहीं प्रसन्न है भल्कि अंतरात्मा को छोड़ करके बाह्य विषय में लग जाएगा तो दुखी हो जाता है फिर छोड़ करके स्थित हो जाता है जो अंतर्मुख है ज्ञानी की बात नहीं कोई साधक अंतर्मुख है थोड़ा चिंतन करता है शांति से बैठ करके जो आनंद प्राप्त होता है फिर बाहे कोई पूछा कोई कुछ का कुछ करने लगा फिर उसको दुख लगता है फिर बाहर छोड़कर सोच तो छोड़ कर आकर चुपचाप बैठ कर फिर थोड़ा चिंतन करता है जो परमात्मा चिंतन में जो सुख प्राप्त होता है वो सुख बाह्य विषय से नहीं मिलता है साधक संयम जो साधक अनुभव करता है और जो अत्यंत मूढ़ है परमात्मा चिंतन कहाँ करेगा परमात्मा मंदिर वहां देखना नहीं प्रणाम करना नहीं बैठना नहीं बाहर विषय से रहता है जब बाह्य विषय में बहुत आसक्त रहता है तो परमात्मा में भक्ति भजन जब नहीं कर पाता है भक्ति भजन जब साध्य आदि कुछ करने लगा तो बाह्य विषय से आसक्ति कम होती या नहीं बाह्य विषय जाएगा तो उसका आनंद लगता है दुखियों का छोड़कर आ जाता है और जो ब्रह्म ज्ञान है वो तो आत्म, अंतरात्मा में बिल्कुल रमण करता बाहर कुछ है ही नहीं तो छोड़ करके अंतर वो, उसका अंदर आत्मा में ज्योति आना आन, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है कुछ अब नहीं चाहिए सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म ही निर्वाण ब्रह्म में निर्वाण ब्रह्म में सुख ब्रह्म मुख्य सुख ब्रह्मभूत उही ब्रह्मभूत हो गया ऐसे चिंता करते करते स्वयं भी जीते जी ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म निर्वाण अतिगरी ब्रह्म में ही निर्वाण मुख्य को प्राप्त कर लेता है तत्स्वरूप हो जाता है ब्रह्म में स्थित हो जाता है जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो गया ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है ओ श्लोक बोलूंगा सुख तराम तथान ज्योतिरेवया सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतछति लभंते ब्रह्म निर्वाण लभंते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलम मृषया क्षीण कलम सािन्न दिवधाता छिन्न दिवधाता रताूत ही रता ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कलमसा छिन्नता क्षीण कलमसा सर्वभूत छिन्न यता ब्रह्म निर्वाण लभंते ऋषय ऋषि संवेदशी ज्ञानी जिनका कलम से पाप क्षीण हो गया ज्ञान से छिन्न द्विता द्वैतभाव समाप्त हो गया द्वैतभाव नहीं संशय नष्ट हो जाता है यथात्मान यत आत्मा का तय इंद्रिय सब संयत इंद्रिय जितेन्द्रिय सर्वभूत हित रहता सारे भूता में हित अर्थात किसी की हिंसा नहीं करते किसको कष्ट नहीं देते तो ब्रह्म निर्वाणम लभनते ब्रह्म में मुख्य मुख्य को प्राप्त करते मुख्य स्वरूप प्राप्त करते ऋषि ज्ञानी ऋषि है तो ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मस्वरूप मुख्य स्वरूप उसी को प्राप्त करते हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए द्वेधा है संशय नष्ट हो गया और यथात्मा ने जितेन्द्रिय सारे भूत के हित में रहता है, किसी की हिंसा नहीं करते सब का अनुकूल है किसको कष्ट नहीं देते तो वही से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लोग बोलो ब्रह्म निर्वाण निषया छीण कल मसा चिन्ह दर्वभूत हित रता काम क्रोध वियुक्ता काम क्रोध वियुक्ता यती यत चेतसा यती यत चेतसा अभितो तो ब्रह्म निर्वाण अभी ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्म वर्तते विदितात्म काम क्रोध वियुक्ता <coughs> काम क्रोध वियुक्ता यतचेत यती विदितात्म ब्रह्म निर्वाणम अभी तो वर्तते यतीत ही यथन करने वाले यति सब छोड़ करके यत्न करने वाले यत्न तो सामान्य कहीं धनी धन जिसका है धनी दस रुपया ग्यारह रुपया उनसे धनी या बीस पच्चीस रुपया होते धनी कितने कहते अब थोड़ा अधिकन रूपया धन अधिक है उनसे धनी है इसे यत्न करने वाले सब यत्न करते हैं यत्न कौन नहीं सब लोग करते हैं परमात्मा प्राप्ति के थोड़ी कुछ करता तो यत्न करते हैं यति नाम का था मास्तव तो यत्न करने वाले जिस प्रकार चलने के लिए आप यात्रा करते इधर चलने के लिए तो उधर ही चलते हैं। आप अब इधर आने के लिए चला तो उधर ही चलेगा थोड़े उधर चलेगा फिर इधर आएगा तो समुद्र को हमको जाना है दस बीस कदम जाएंगे फिर पांच कदम वापस आएंगे फिर पचास कदम जाएंगे फिर इधर आएंगे देखने वाला क्या कहेगा आपको भी क्या करते हो कहा जाना ये समुद्र जाने का चाहेगा कितने कदम जाने के फिर वापस आना पड़ता है वापस आना पड़ता है चल नहीं पाता है तो थोड़ा फस आएगा चल नहीं पाता है तो धीरे धीरे चलेगा किंतु जहां जाना है वहां लक्ष्य को जाए पहुंचेगा यहां हमको वहां तक तो पहुंचना है तो धीरे धीरे भले चले पीछे विश्राम भी कर ले और आधा जाकर इधर आएगा फिर जाकर इधर आएगा ऐसा कौन करता है और कुछ छूट लेने के अलग चीज कि लक्ष्य को पहुंच जाता है यत्न करता है मतलब उसी की ओर चल रहा है यही यत्न है उसी की ओर चल रहा है धीरे धीरे भी चले अर्थात तो कुछ कुछ को छोड़ना पड़ता है आगे आगे बढ़ना पड़ता है जिसको छोड़ने फिर उसको पकड़ने आएगा फिर जाएगा तो यत्न नहीं हुआ यत्न तो होता है उसके आगे बढ़ना है कुछ कुछ छोड़ना है आगे प्राप्त करना है तो पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा ना नहीं पीछे को नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ऐसे कुछ कुछ देखना जिस, जिसको छोड़ सकते व्यवहार में जितने व्यवहार कम कर सकते व्यवहार भी कम करना पड़ता है आगे जाना है तो सारे को एक साथ नहीं छोड़ पाएंगे किन्दु उसमें जो व्यर्थ कुछ कुछ धीरे धीरे धीरे कम करना है इच्छा बहुत है इच्छा बहुत है इस he, एक साथ इच्छा को छोड़ देना सरल नहीं है किन्दु ऐसे कुछ कुछ इच्छा को कम करे इसके बिना चलेगा इसको छोड़ो हमको आगे लक्ष्य को प्राप्त करना है ये इच्छा को छोड़ो ऐसी इच्छा होता व्यर्थ है, है ये पलम मिल जाएगा तो इच्छा करते मिल जाए तो क्या होगा छोड़ो जो अभी तो नहीं हुआ छोड़ आगे मिल गया तो मिल गया नहीं तो नहीं चलो आगे चलो ऐसी इच्छा को भी कम किया जाता है इसे कम किया जाता है आगे बढ़ते तो एक साथ पूरा छलांग लाकर समुद्र तक तो नहीं पहुंच पाएंगे किंतु तो कुछ कुछ स्थान छोड़ना एक कदम आगे जाकर दूसरे कदम जो जाते है पीछे स्थान को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा इसलिए आगे बढ़ेंगे तो पीछे छोड़ना पड़ेगा अब पीछे छोड़े भी आगे नहीं बढ़ेगे इसे जितने कचड़े है उसमें से कुछ को छोड़ते छोड़ते जाना है कुछ इच्छा को कम करते जाना चाहिए लोभ को कम करना चाहिए क्रोध को भी कम करना चाहिए एक साथ नहीं होगा किन्तु कुछ कुछ कम करना है सहन करना पड़ता है विजय ने कोई क्या सहन कर सहन करने से परमात्मा के भरोसे जो रहेगा वो सहन ही करना पड़ेगा सहन ही करना चाहिए परमात्मा को नहीं मानने वालों को भी सहन करना पड़ता है या नहीं सहन करते सहन नहीं कर कुछ करेगा तो क्या होगा जो कष्ट मिला कष्ट मिलकर दूसरे को कष्ट देगा तो अपने कष्ट को तो सॉल्व करना पड़ेगा वही कौन दूर करेगा पाप कर्म क्यों करना अपने पाप कर्म समझ के सहन कर ले तो ये तो करना पड़ता है तो ब्रह्म निर्वाह न ब्रह्म तो अधिक अच्छा नहीं काम क्रोध विघता न काम क्रोध रहित हो गया यती नाम यत्न करता है आगे बढ़ता है काम क्रोध रहित होगा धीरे धीरे काम रहित होगा यथचेत और जिनका अंतकर्ण संयत चेतो ये जिनका चित्त समाहित है अंतकर्ण तो ब्रह्म तब तो ज्ञान होगा विदित आत्मा विदेत आत्मा ये ते विदितात्मा नेश ब्रह्म निर्वाण अभी तो वर्तते उभयतः जीवितावस्था में बनने के बाद भी अभी तक दोनों तरफ मरने के पहले भी बर्म निर्माण जीवित अवस्था में उसको क्या कहते हैं जीवन मुक्त ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया किन्तु जीते जी मुक्त और मरने के बाद मुक्त मुख्य को प्राप्त करेगा उसका नाम विदेह मुक्ति मुक्ति तो अभी ज्ञान होते ही मुक्त हो गया किन्तु जीते जी मुक्त जीवन और ज्ञान प्रार्थ समाप्त होने पर शरीर समाप्त हो जाएगा वही मुक्त को मुक्त हो जाएगा उसका नाम विधेयक कवल्य विधेय मुक्ति अर्थात मुक्ति दोनों तरफ है जब यत्न करता है काम क्रोध रहित तो हो गया संयुक्त तो इंद्रिय है और विदिता ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म निर्माण तो उभय तो जीते जी और मरने के बाद दोनों तरफ वो ब्रह्म में स्थित तो है प्राप्त करने का नहीं ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है ओम को बोलो तो अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्त विदितात्म न अभी तो कहा ज्ञान हो गया तो सद्य मुक्ति कर्म यू ती, करेगी तीसरा अर्पण करके फिर कर्म करने पर अंत गुण शाने पर ज्ञान होगा हो मोक्ष होगा अभी उसके लिए ध्यान युग सत्र में बताएंगे ज्ञान के लिए कैसे चिंतन करना है तो जो ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान करना होता है सवर्ण मनन पूर्वक चिंतन करना पड़ता है उसको आगे कहेंगे इसलिए उसके लिए थोड़ा पहले सूक्ष्म रूप से कह देते हैं कैसे कैसे आगे ध्यान योग सत्र अध्याय आरंभ होगा आगे थोड़ा संक्षेप से पहले बता देते हैं आगे उसके लिए कहेगा अगले अध्याय में कृत्वा कृवा बहिर्बायाशा कृत्वा बहिर्बायाश चक्षुष्वांतरे भ्रुवो चक्षुवातरे भ्रुवो प्राण पानौ सम पानौ समसाभ्यचारिण ना चारिण समो कृत्वा अंतरे कृत्वा समो कृत्वा भ्रुवो अंतरी प्राणपानशाभ्यरचारिण कृत्वा आगे के साथ संबंध है बाह्यान स्पर्शान वही कृत् बाह्य जो स्पर्श विषय विषय का ग्रहण होता है शब्द स्पर्श आदि विषय वो तो बाहर है उनको बाहर रखें। बाह्यन स्पर्शान वही कृत् बाह्य स्पर्श विषय स्पर्श का शब्द स्पर्श रूप आदि वो विषय को बाहर है तो बाहर रखें अर्थात ग्रहण नहीं करें अंदर नहीं लाए बाहर है उसको चिंतन करके अंतकरण के द्वारा लेकर के अंदर रखते हैं विषय जो ग्रहण करते हैं वो तो विषय का संस्कार आ गया आगे विषय नहीं होने पर उसका चिंतन होता है जितने नए स्थान देखने चाहते हैं नए स्थान देखा नए व्यक्ति से मिला उसका देखना हो गया आगे छोड़ने के बाद उसका संस्कार है या नहीं वो संस्कार होता फिर उसका चिंतन होता है इसलिए बाह्य वस्तु को बाहर रखे यदि आवश्यक अत्यंत आवश्यक नहीं तो विषय ग्रहण करने का नहीं विषय स्थान देखने की इच्छा होती है वो स्थान देखे वहां स्थान देखेंगे वो भी जरूरत नहीं बाह्य वस्तु को रूप रही जितने स्वर्ग धारण के लिए इतने ग्रहण करना है बाह्य वस्तु विषय को बाहर रख रखकर और चक्षु सेवा अंतर भ्र ध्यान करने के लिए भ्रुव भ्रुव में बीच में चक्षु रखना यहाँ चक्षु रखने का अर्थ नहीं क्या आंख को जबरदस्त करके यहां देखने का आंख जबरद करके यहां देखने का प्रयास करें आंख के ऊपर इतने जोर पड़ेगा ध्यान क्या करेगा यहां चक्षु रखने का अर्थ बाहर नहीं देखना ये मन एकाग्र कर परमात्मा लगना यह अर्थ है नहीं कि वरु वरु वरु ना कि यहां लेकर के चक्सेवा अंतर है दोनों के बीच में चक्कर के अरे प्राणा पान हो जो न नासिया में अंतरे चलने वाले प्राण अपान ऐसा जो निकलता है उसको क्या कहते हैं ऐसा जो निकलता है प्राण ऐसा ग्रहण होता है तो अपान ये दोनों प्राण अपान को समान करके समान क्या कहता चलता है एक तो प्राण अपान का लंबा करना आयाम दीर्घ प्राणायाम कहते हैं दीर्घ करना और बाएं तरफ डायने तरफ दोनों में चलता है श्वास प्रशास होता है कभी किसी में अधिक किसी में कम होता है उसको धीरे धीरे चलाए और ऐसे अभ्यास करने पर जो स्वर साधना प्राण साधना ही करता है दोनों में समान चले दोनों में समान गति से जब वो चल रहा है श्वास प्रश्न उस समय ध्यान अच्छा होता है उसको समान करे तेज नहीं करे धीरे धीरे करे पहले पहले बहुत जल्दी हो जाता है बहुत तो प्राणायाम प्राणायाम थोड़े करता अच्छा है प्राणायाम नहीं कर पाता है तो सांस को धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़े अभी कभी बैठते समय नींद लगती है तो क्या करना प्राणायाम करना प्राणायाम इसे पकड़ने का नहीं करना कीचड़ और छोड़ो ये भी करो किंतु तो ज्यादा ज्यादा जोर नहीं दे करके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पान ले फिर छोड़ते समय धीरे धीरे धीरे छोड़े लम्बा ग्रहण करे पूरा पेट भर जाए फिर लम्बा भी छोड़े धीरे धीरे करके फिर धीरे धीरे धीरे कर लेकर ग्रहण करें धीरे धीरे कर छोड़े ये चलता रहेगा लंबा यही प्राणायाम चलता है सौर से यह दोनों इस अभ्यास करने के बाद आपको कभी समय आ जाएगा दोनों में बराबर है और दोनों में बराबर है तो आपका ध्यान लगेगा और जब कभी ध्यान दोनों में बराबर चलता है तो समय देखो इस समय ध्यान करने पर ध्यान लगेगा ध्यान करो ध्यान लग जाएगा एकाग्र हो जाएगा और कभी मन एकाग्र हो जाता है तो अपने आप ये धीरे धीरे श्वास धोने में बराबर कभी ध्यान करने वाला अत्यंत एकाग्र हो जाएगा तो कभी उसको सोचेगा लगेगा ये श्वास चलता है नहीं चलता है कभी लगेगा श्वास नहीं चलता है बहुत धीरे धीरे चलता है और कभी कभी नहीं चलता है बहुत लंबा तक ऐसे ध्यान अधिक होने पर एकाग्र हो जाएगा तो श्वास अपने आप ही धीरे हो जाता है उसके साथ संबंध है तो इसको समान करके आगे के साथ उसका संबंध शो को बोलो शांत कृत् बह्या चक्षुश्चैंतरे भो प्राणा पानो समो कृत ना सातरा चारिण मुनिर्मोच परायण मुनिर्मोक्ष परायण विगते भय क्रोधो विगते भय क्रोधो य सदा मुक्त सदा मुक्त मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष पाएण विगतेक्षा भय क्रोध यतेन्द्र मनोबुदि मुनिरी इंद्रिया मनोबुद्धि यत संयत इंद्रियों को स्वयं करना विषय से करके मन से संकल्प विकल्प छोड़ना और बुद्धि में निश्चय होना चाहिए पर ब्रह्म विषय को अन्य विषय को निश्चय छोड़ करके मुनि ही मनन करने वाले मुख्य पराया मुख्य जिसका परम आयना परागति और कुछ हमको प्राप्त करने का नहीं मन में हो जाए मुख्य ही प्राप्त करना और कुछ प्राप्त नहीं करना और कुछ कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो तो है तो मुख्य प्राप्ति की इच्छा दृढ़ नहीं दृढ़ नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा मुख्य ही प्राप्त करना मोक्ष परायण मुख्य ही पाएण और ऐसा करने वाले के लिए क्या करना पड़ता है इच्छा उनका त्याग करना पड़ेगा भय और क्रोध इनको भी त्याग करना पड़ेगा हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत प्रपंच इच्छा करते हैं परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं भय करते शत्रु से भय करते मरण से भय करते हैं कोई हमको कुछ कह देगा भय करते लोग हमको क्या कहेंगे भय करते हैं कोई कहते ना क्या करेंगे हम तो साधना करना जाना चाहते किंतु लगता है जब नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे भय लगता है लोग क्या कहेंगे हमको कुछ बोल देंगे कुछ बोलेंगे कोई होता है नहीं होने पर भी लोगों को देखाना पड़ता है अब क्रोध क्रोध ये छोड़ना पड़ता है ऐसा जो छोड़ दिया भगवान कहते तो सदा मुक्त मुक्ति के लिए कुछ करने का नहीं तो मुक्त ही है इतने हो गया तो बाह्य विषय को पहले पूर्व शोक में कहा विषय को बाहर रखा चक्ष को अंतर्गत बाहर देखने की इच्छा नहीं प्राणा समान चलता है इंद्रिय मन बुद्धि को नियमन कर, कर दिया मुख्य इच्छा और कुछ नहीं चाहिए इच्छा भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए सदा मुक्त है, है वो जो मुनि वो नित्य मुक्त है समिताएं मुक्त ही है, है। अर्थात मुक्ति के लिए उसका और कुछ करने का नहीं क्या करना चाहिए जो पहले बता दिया बाह्य विषय को बाहर करना प्राण पान समान चले इंद्रियों को भी नियमन करना मनों को भी संकल्प विकल्प छोड़ना बुद्धि आत्मा भी शिरो हो जाए इच्छा भय क्रोध रहित हो गया और तो आगे क्या करना है कुछ करना नहीं वो सदा मुक्त ही है स्लोक बोलो सत्य मनो बुद्धिर मोक्ष बुद्धि मुनिर्मोच या सदा यह सदामुक्त देखो ये तेंद्रिय मनो बुद्धिर रेप है क्यूँकी आगे मै नहीं तो बुद्धि ही विसर्ग होना चाहिए नहीं हुआ मुनि मुनि मुनि भी विसर्ग नहीं हुआ मुनीर दे पर क्योंकि आगे म है अभी कहते अभिगत क्रोधो वो हो गया आगे क्या है यह है यह पर रहेगा तो पहले पूर्व में विसर्ग होगा रहेगा तो होगा तो पता हो तो विसर्ग नहीं हुआ हाँ मुनीर नहीं हुआ यह सदा यहाँ विसर्ग है यहाँ विसर्ग कैसे हुआ पहले स समाहित चित्त हो जाने पर क्या ज्ञान किसका ज्ञान प्राप्त करता है आगे कहते रं भोक्ता रंग यज्ञ तपसा भोक्ता रंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदूता सुदूता ज्ञातवा शांति मृचती ज्ञाता मांति मृ्छति भुक्तारं भुक्तारं मां ज्ञात्वा शातिम्छति भगवान कहते ये यज्ञ तपसा भुक्ता यज्ञ के कर्ता भी वही परमात्मा है तप के भी करता है और वही यज्ञ तप के लिए देवता से वही भोक्ता है देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग होता है देवताओं के लिए तप करते हैं तो दे, कर्ता और देवता से यज्ञ तप का जो भोगता है वही सर्वलोक महेश्वर सर्वसान लोकान महेश्वर है सर्वभूतानंद सुह्रदम मित्र होता है प्रत्युपकार की अपेक्षा से उपकार करने वाला सूहद होता है प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके उपकार करने वाला ये यह सूहदय परमात्मा सूहदय परमात्मा किसी अपेक्षा करके उपकार नहीं करते परम कृपा है केवल कृपा ही करते कुछ नहीं चाहते हम सबको मिले सर्व सुहृदय आम ज्ञात्वा शांतिम ऋषति शांति को प्राप्त करता है निरतिशांति को निरत्ष शांति का था संसार मुख्य को प्राप्त कर लेता है तो जो ज्ञातवा माम ज्ञातवा इतने सब होने के बाद अंत में मेरे ज्ञान होने पर निर शांति मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात सब साधना करने पर अंत में क्या होगा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा परमात्मा का साक्षात्कार कर तब वह प्राप्त होता है श्लोक बोलो अंत में आज है सोमवती अमावास्या मालूम है, है सोमवार अमावस्या आ जाए तो बड़े पवित्र आज क्या अभी हमको ऋषिकेश का स्मरण हो रहा है वहाँ कितने लोग आते गंगा जी स्नान करने के लिए बहुत ठंडी है तो अभी कितने लोग कैसे स्नान करते तो उनकी श्रद्धा देखने पर बड़ा उसमें भक्ति बढ़ती अपने श्रद्धा देखते थे हम तो कुछ नहीं ये लोग कितने दूर दूर से कैसे से आकर के कहीं से वहां गंगा किनारे रात में रह जाएंगे ऐसे कुछ बना कर खाते हैं बाटी पाटी बनाए रोटी बनाकर कुछ बना कर खाएंगे वही सो जाएंगे सुबह सुबह स्नान करके जाते हैं इतने भीड़ हो जाती है गाड़ी से जाने की अपेक्षा पैदल चलने वाले आगे बढ़ जाएंगे गाड़ी वाले हरिद्वार को पार करने के कहते दो तीन घंटा लग जाता है ऋषि ऋषिकेश बहुत समय सात आठ घंटे लग जाता है कभी कभी ऋषि ऋषिकेश हरिद्वार पार करे आगे जाना तो ये इसमें स्नान दान यज्ञ दान तपादी सब बहुत अच्छा होता है स्नान करे यहां तो समुद्र है समुद्र स्नान कर ले और ये मालूम है सबको पांडवों के समय में उनकी इच्छा थी समुभवती उमास्या हो तो स्नान करेंगे किन्तु उसमें समुभती उमास्या नहीं आई इसलिए उनको अभिशा दिया है तो उनको कलयुग में बार बार आना पड़ेगा कलियुग तो में बार बार आती है सबके कल्याण करने के लिए इसलिए भवन कथित ज्ञात तो आमा में शांति मिल सदी ये श्रीमद भगवत गीता सुपनिषसु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्णाजुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुद्शते पूर्णस्य से पूर्णमादा ओम शांति शांति शांति